संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व घटोत्कच के हाथ से का का का वध तथा कर्ण कर्ण और घटोत्कच घटोत्कच युद्ध संजय कहते हैं महाराज दुर्योधन ने जब देखा कि वध करने की इच्छा से उसके रथ की ओर बढ़ा आ रहा है तो दुस्शासन ने कहा भाई संग्राम में कर्ण को पराक्रम करते देख यह राक्षस उस पर बड़े वेग से धावा कर रहा है तुम तो बड़ी भारी सेना के साथ वहां जाकर इसे रोको और कर्ण की रक्षा करो दुर्योधन जटासुर का पत्र उसके पास आकर बोला, दुर्योधन यदि तुम आज्ञा दो तो मैं तुम्हारे प्रसिद्ध सत्रों को उनके सहित मार डालना चाहता हूँ मेरे पिता का नाम था जटासुर वे समस्त राक्षसों के नेता थे अभी कुछ ही दिन हुए इंदिर पांडवों ने उसे मार डाला है मैं इसका बदला चुकाना चाहता हूँ तुम इस काम के लिए मुझे आज्ञा दो यह सुनकर दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई उसने कहा अरम्बुस शत्रुओं को जीतने के लिए तो द्रोण और कर्ण आदि के साथ तो अरम्बुस ने घटोत्को युद्ध के लिए नलकारा और उसके ऊपर नाना प्रकार के शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी किन्तु घटोत्क अकेला ही अरम्बुस कर्ण और कौरवों की दूसर सेना को रोनने लगा उसके माया का बल देखकर अलंबस ने घटोत्क पर नाना प्रकार के सहायक समूहों की झड़ी लगा दी और अपने बाणों से पांडव सेना को मार भगाया इसी प्रकार घटोत्क के बाणों से छत विछत होकर आपकी सेना भी हजारों मसाले फेंक फेंक कर भागने लगी तदनंतर अलंबस ने क्रोध में भर कर को दस मार मारे उसने भी भयंकर गर्जना करते हुए अलम्बुस की घोड़ों और सारथी को मारकर उसके आयुधों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले फिर तो अलम्बुस क्रोध में भर गया और उसने को बड़े जोर से मुक्का मारा मुक्के की चोट से घटोत्स उठा फिर उसने भी अलम्बुस को मुक्के से मारा और उसे घूम पर पटक कर दोनों कोहनियों से रगड़ने लगा अलम्बुस ने किसी प्रकार अपने को घटोत्क के चंगुल से छुड़ाया और उसे भी जमीन पर पटक कर रोज के साथ रगड़ना आरम्भ किया इस प्रकार दोनों महाकाल राक्षस गिरफ्ते हुए लड़ रहे थे उनमें बड़ा रोमांचकारी युद्ध हो रहा था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 इसी बीच अलंबस को मार डालने की इच्छा से घटोकर ऊपर कूचला और बाज की भांति उसने अलंबस को पकड़ लिया फिर उसे ऊपर को उठाकर घूम पर दिया और तलवार निकालकर उसके मस्तक को काट डाला खून से भरे हुए उस मस्तक को लिए घटोत कर दुर्योधन के पास गया और उसे उसके रथ में फेंक बोला यह है तेरा सहायक बंधु इसे मैंने मार डाला देख लिया ना इसका पराक्रम अब तो अपने तथा कर्ण की भी यही दशा देखेगा यह घटोत्कच तीखे घटोत्कों की वर्षा करता हुआ कर्ण की ओर चला। उस समय मनुष्य और राक्षस से राक्षस में अत्यंत भयंकर और आश्चर्यजनक युद्ध होने लगा धित ने पूछा संजय आधी रात के समय जब कर्ण और घटोत्कच कर का सामना हुआ उस समय उन दोनों में किस प्रकार युद्ध हुआ उस राक्षस का रूप कैसा था उसके रथ घोड़े और अस्त्र शस्त्र कहते थे संजय ने कहा घटो का शरीर बहुत बड़ा था उसका मुंह तांबे जैसा और सुर्ख रंग की थी पेट धसा हुआ, सिर के बाल ऊपर की ओर उठे हुए, दाढ़ी काली, कान खूटी जैसे थोड़ी बड़ी और मुंह का छेद कान तक फैला हुआ था दाढ़ी तीखी और विकराल थी जीभ और ओठ तांबे जैसे लाल लाल और लंबे थे भौल बड़ी बड़ी नाक मोटी शरीर का रंग काला कंठ लाल और देह पहाड़ जैसी भयंकर थी भुजाएं विशाल थी मस्तक का घेरा बड़ा था उसकी आकृति बेदौल थी शरीर का चमड़ा कड़ा था सिर का ऊपरी भाग केवल बढ़ा हुआ मांस का दंड था उस पर बाल नहीं उगे थे उसकी नाक छिपी हुई और नितंब का भाग मोटा था भुजाओ में भुजबंद आदि आभूषण सोपा पाते थे मस्तक पर सोने का चमचमाता हुआ मुकुट, कानों में में कुंडल और गले में सुवर्ण में थी। उसने कांसे का बना चमचमाता हुआ कवच पहन रखा था। था। उसका रथ भी बहुत बड़ा था। उस पर चारों ओर से का चमड़ा मढ़ा हुआ था उसकी लंबाई और चौड़ाई चार हाथ थी सभी प्रकार के श्रेष्ठ आयुध उस पर रखे हुए थे उसके ऊपर ध्वजा फहराती थी आठ पह के वह चलता था उसकी घर घड़ाहट मेघ की गंभीर गर्जना को भी मात करती थी उस रथ में सौ घोड़े जुटे हुए थे जो बड़े ही भयंकर रूप बनाने वाले तथा मन चले चाहे से चलने वाले थे विरूपाक्ष नामक राक्षस उसका सारथी था जिसके मुख और कुंडलों से दिप्ती बरस रही थी वह घोड़ों की बात दूर उन्हें काबू में रखता था ऐसे रथ पर सवार खटोत्क आते देख कर्ण ने बड़े अनुमान के साथ आगे बढ़कर तुरंत ही उसे रोका फिर दोनों ने अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर एक दूसरे को घायल करते हुए सहायकों से घायल अच्छा कर करने लगे वह रात्रि युद्ध इतनी देर तक चलता रहा मानो एक वर्ष बीत गया हो इतने ही में कर्ण ने दिव्य अस्त्रों को प्रकट किया जब देख घटोत्क ने राक्षसी माया फैलाई उस समय राक्षसों की बहुत बड़ी सेना प्रकट हुई किसी के हाथ में सूल था तो किसी के हाथ में मुदगत किसी ने शिला की चट्टाने ले रखी थी और किसी ने वृक्ष उस सेना से घिरा हुआ घटो जब महान धनुष लेकर आगे बढ़ा तो उसे देखकर संपूर्ण नरेश व्यसित हो उठे। इसी समय घटोत् में भीषण सिंह नाथ किया उसे सुनकर हाथी डर के मारे पेशाब करने लगे मनुष्यों को तो बड़ी व्यथा हुई तदनंतर सब और पत्थरों की भयकर वर्षा होने लगी आज ही रात के समय राक्षसों का बल बैठा हुआ था उनके छोड़े हुए लोहे के चक्र, शक्ति, और आदि अस्त्र की हो रही थी महाराज उस अत्यंत उग्र और भयंकर युद्ध को देखकर आपके पुत्र और सैनिक व्यथित होकर रणभूमि से भाग चले के केवल अभिमानी कर्ण ही वहां घटा रहा उसे तनिक भी व्यथा नहीं हुई उसने अपने बायो से घटोत्को रची हुई माया का संहार कर डाला जब माया नष्ट हो गई तो घटो के बड़े अमर घोर बाणों का प्रहार करने लगा वे बाढ़ कर्ण का शरीर छेद कर पृथ्वी में समा गए तब कर्ण ने दस बार मारकर कर डाला उनसे उसके मर्म स्थानों को बड़ी चोट पहुंची और कुपित होकर उसने एक दिव्य चक्र हाथ में लिया तथा उसे कर्ण के ऊपर दे मारा परन्तु कर्ण के बाणों से टुकड़े टुकड़े होकर वह चक्र भाग्यहीन के संकल्प की भांति सफल हुए बिना ही नष्ट हो गया अब तो घटोत्कट के क्रोध का ठिकाना न रहा उसने बाढ़ों की वर्षा करके कर्ण को ढक दिया सूतपुत्र ने भी अपने सहायकों से तुरंत ही घटोत्क के रथ को आच्छादित कर दिया तब भट्टोत्त ने कर्ण पर एक घड़ा घर फेंकी किंतु कर्ण ने उसे बाणों से काट गिराया घटोत्कट उड़कर आकाश में चला गया और वहां से कर्ण पर वृक्षों की वर्षा करने लगा कर्ण भी नीचे से ही बाढ़ छोड़कर उस मायावी राक्षस को बीझने लगा उसने राक्षस के सभी घोड़ों को मारकर उसके रथ के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले उस समय और उसके साथ मायापूर्वक युद्ध करने लगा वह आकाश में अदृष्ट होकर बाढ़ छोड़ रहा था उसके बाढ़ भी दिखाई नहीं देते थे वह माया से सबको मोहित सा करता हुआ विचरने लगा और माया के ही बल से बड़े भयंकर एवं अशुभ मोह बनाकर कर्ण के दिव्य अस्त्र निकल गया फिर वह एवं उत्साह होकर सैकड़ों में कटकर कर दिखाई देने लगा इससे उसे मरा हुआ समझकर कर कौरवों के प्रमुख वीर गर्जना करने लगे इतने में ही वह कई नए नए शरीर धारण कर सभी दिशाओं में दिख पड़ने लगा देखते ही देखते उसके सैकड़ों मस्तक और सैकड़ों पेट हो गए फिर शरीर बढ़ाकर वह पर्वत सा दिखने लगा थोड़ी देर में उसकी शकल अंगूठे के बराबर हो चली फिर समुद्र के उत्ताल तरंगों की भांति उछलकर वह कभी ऊपर और कभी इधर उधर होने लगा एक ही क्षण में पृथ्वी फाड़कर पानी में डूब जाता और पुनः ऊपर आकर अन्य दिखाई पड़ता था इसके बाद आकाश से उतरकर वह पुनः अपने स्वर्ण मंडित रथ पर जा बैठा फिर माया के ही प्रभाव से पृथ्वी आकाश और दिशाओं में घूम कर कवच से रथ के पास आकर बोला पुत्र खड़ा रहना अब तुम मुझसे जीवित बचकर कहा जाओगे आज मैं इस सम्रंगल में तेरा युद्ध का शौक पूरा कर दूंगा ऐसा करकर आकाश में उड़ गया और कर्ण के के ऊपर धुरे के समान स्थूल बाणों की वर्षा करने लगा उसकी बाण वर्षा को दूर से ही कर्ण ने काट गिराया इस प्रकार अपने माया को नष्ट हुई देर घटोत पुनः अदृश्य होकर नूतन माया की सृष्टि करने लगा एक ही क्षण में वह एक बहुत ऊंचा पर्वत बन गया और उससे पानी के झरने की भांति सूल प्रास तलवार और मूसल आदि अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि होने लगी किंतु कर्ण को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ उसने मुस्कुराते हुए दिव्य अस्त्र प्रकट किया उस अस्त्र का स्पर्श होते ही उस पर्वत राज नाम निशान भी नहीं रह गया इतने ही वे वह राक्षस इंद्रधनुष सहित मोह बनकर उमड़ आया और सुध पुत्र पर पत्थरों की वर्षा करने लगा किन्तु कर्ण ने का संधान, संधान करके उस काले मेघ को फौरन उड़ा दिया इतना ही नहीं उसने सहायक समूहों से समस्त दिशाओं को आच्छादित करके घर के चलाए हुए संपूर्ण अस्त्रों का नाश कर डाला तब भीम ने कर्ण के सामने माया माया महामाया प्रकट की कर्ण देखा घर रथ पर बैठा आ रहा है उसके साथ राक्षसों की बहुत बड़ी सेना है राक्षसों में कुछ हाथी पर है कुछ रथ पर है और कुछ घोड़ों पर सवार है उनके पास नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र और कवर दिखाई देते हैं हटोत्पुर निकट आते ही कर्ण को पांच बाढ़ मार कर डाला और सब राजाओं को भयभीत करता हुआ स्वस्थ गर्जना करने लगा। फिर उसने अंगलिक लगाक बाण के प्रहार से कर्ण के हाथ का धनुष काट डाला तब कर्ण दूसरा धनुष हाथ में ले आकाशकारी राक्षसों की ओर बाढ़ मारने लगा इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई घोड़े सारथी तथा हाथी के सहित संपूर्ण राक्षस कर्ण के हाथ से मारे गए उस समय पांडव पक्ष के हजारों छत्री योद्धाओं में को कोई कर्ण की और देख भी नहीं सकता था क्रोध से जल उठा उसके छूटने लगी उसने हाथ से हाथ मलकर औट को दातों तले दबाया और पुनः माया के बल से दूसरे रथ का निर्माण किया उसमें हाथी के समान बोटे ताजे तथा पिशाचों जैसे मुख वाले गोते गए उस रथ पर बैठकर वह कर्ण के सामने गया और उसके ऊपर उसने एक भयंकर असनिका प्रहार किया कर्ण ने अपना धनुष रथ पर रख दिया और कूदकर उस अस्निका को हाथ से पकड़ लिया फिर उसने उसे घटोत्त पर भी चला दिया घटोत्त तो रथ से कूद कर जूर जा खड़ा हुआ किंतु उस अज से गधहे पार्थी तथा सजा सहित उसका रथ जलकर भस्म हो गया फिर वह असनी पृथ्वी में समा गई कर्ण का यह पराक्रम देखकर देवता भी आश्चर्य करने लगे संपूर्ण प्राणियों ने उसकी प्रशंसा की पूर्वोक्त तो पराक्रम करके कर्ण अपने रथ पर जा बैठा और पुनः राक्षस सेना पर बाण बरसाने लगा अब घटोचकर गंधर्व नगर के समान पुनः अध्यक्ष हो गया और माया के कर्ण के माया से कर्ण के दिव्यास्तों का नाश करने लगा तो भी कर्ण ने अपना धैर्य नहीं खोया उस राक्षस के साथ युद्ध जारी ही रखा में भरे हुए घटो ने अपने अनेकों स्वरूप बनाए और को भयभीत कर दिया तत्पश्चात सिंह व्याघ्र आग के समान लपलपाती हुई जीप वाले सांप और लोह में वाले पक्षी सब दिशाओं से कौरों सेना पर टूट पड़े घटो ने तो कर्ण के बाढ़ों से घायल होकर अंतर ध्यान हो गया परंतु माया में पिछात राक्षस याचुधान कुत्ते और भयंकर मुख वाले वे सब ओर से प्रकट होकर कर्ण की ओर इस प्रकार दौड़े मानो उसे खा जाएंगे तथा खून से कर, लगे हुए भयंकर अस्त्र लेकर कठोर बातें सुनाते हुए उसे डराने लगे कर्ण ने उनमें से प्रत्येक को कई कई मार बाढ़ मारकर डिंध डाला और दिव्य अस्त्र से उस राक्षसी माया का संहार करके घटोत्कृष्ट के घोड़ों को भी यमु भेज दिया इस प्रकार पुनः अपनी माया का नाश हो जाने पर अभी तुझे मौत के मुख में भेजता हूँ ऐसा कर्ण से करकर खड़ोत कर फिर अंतर ध्यान हो गया